ठ नाम हृदय न वै योगिना मदभक्ता गायंती मदभक्ता प्रतिष्ठ नारद प्रतिष्ठा हरि हरि गीताया श्लोकपाठीता श्लोकपाठ गोविंदस्मृतिकीर्तना साधुदर्शन मेणुदर्शन तीर्थकोटिफल तीर्थकोटि यात्रा योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर तत्री विजयोर्भूति त्र श्री विजयोर्भूति विजयोर ध्रुवा नीतिर्मतिर्म ध्रुवा नीतिरमतिर्म जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है प्राणी मात्र के आधार आनंद दाता आनंद कंद श्री कृष्ण चंद है और पुरुषार्थी जीव अर्जुन है जीव का पुरुषार्थ और ईश्वर का स्वीकार के साथ तालमेल करते हुए जहा जीव पुरुषार्थ करता है वहां श्री वहालोक और परलोक के प्रतिष्ठा यश सफलता विजय अंदर और बाहर के शत्रुओं पर विजय भूतिर विभूति विशेष आह्लाद विशेष आनंदन, श्री मतिर ममा, जहां ईश्वर को स्वीकार ईश्वर के अस्तित्व को ईश्वर की करुणा कृपा को ईश्वर के साथ हां में हां करके चलने को जीवराजी होता है उसे अपार श्री विभूति विजय और अंत में मुक्ति भी मिल जाती है ऐसी मेरी मति है संजय ने कहा अकेले संजय का अनुभव नहीं जिन जिनों ने भी भगवान का अवलंबन लिया है उनको संसारी लोगों ने रोका टोका है तो देर सबेर रोकने टोकने वाले भी भगवान के भक्त के शरण हो गए हैं अथवा तो पराजित होकर किनारे हो गए हैं ध्रुव ने भगवान की शरण ली विजय ध्रुव की हुई उत्तान जोका विभीषण ने ईश्वर की शरण ली जय विभीषण का हुआ है रावण का नहीं प्रहलाद ने प्रभु की शरण ली हिरणा का शपू ने विरोध किया पूरा राज्य विरोध कर दिया फिर भी विजय प्रहलाज की हुई मीराबाई ने भगवान की शरण ली विक्रम राणा ने राज्य सत्ता का और अपना उपयोग करके मीरा से विजय करना चाह लेकिन अंत में विक्रम राणा ने मीरा के चरणों में अपना सिर टेका जो जीव ईश्वर की हा में हां कर देता है जो ईश्वर ईश्वर ईश्वर स्वरूप का स्वीकार करके करके अपने अहंकार को के चरणों में अर्पित करके काम करता है अर्थात पुरुषार्थी जीव और कृपालो श्री कृष्ण का जहा मेल होता है जहाँ पुरुषार्थी जीव और करुणा निधि ईश्वर के अस्तित्व के साथ तालमेल होकर यात्रा होती है वहां देर सबेर श्री धन वैभव लक्ष्मी और अंदर की प्रभावशाली कांति श्री विजय बाहर के शत्रुओं पर और भीतर के शत्रुओं पर विभूति सत्ता का विशेष उल्लास आनंद का विशेष उल्लास माधुर्य का विशेष उल्लास भगवान की विभूति है जैसे जल और जल में से अंगूर का रस बनना ये भगवान की विभूति है घास और घास में से दूध बन जाना ये भगवान का वैभव है ऐसे जीवात्मा के अंत में भी भोजन से जो रस बनता है उस रस से ज्ञान ध्यान भक्ति माधुर्य और मन तुम जैसा माधुर्य प्रकट हो जाता है जो ईश्वर की शरण जाता है ईश्वर को स्वीकार करता है ईश्वर को आगे रखता है अपने जीवन की भागडोर श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है कृष्ण मान लो तभी भी वही है और रब तभी भी वही है। शिव मान लो तभी भी वही है और गुरु मान लो तभी भी वही है गुरु का आत्मा कृष्ण का आत्मा शिव का आत्मा तत्वरूप से एक ही है ईश्वरों गुरु रात में ति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योम व्याप्तम देवाया तस्मय से गुरुवे नम ईश्वर और गुरु से दो बाकी तो गुरु के हृदय में भी वह करुणा सिंधु ईश्वर ही संकल्प करके करके हम लोगों के पाप ताप निवृत्त कराता है वक्ता और श्रोता दोनों का अंतर्यामी वो परमात्मा ही है और सब अपनी लीला करवा रहा है कीड़ी में तू छोटो लागे हाथी में तू मोटा क्यों बण महावत ने माथे बैठो हाँकालो तू को तू तुं। ऐसो खेल रचो मेरे दाता देखूं तू मन ने रोवा छानो तू ले जोड़ी ने मागण लागो देवा वालो दाता तू कर चोरी ने भागण लगो पकड़ने वालों तूड़ो तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखू आ तू तू तुं। जहा देखें वास्तव में तू ही है, लेकिन मन वासना के कारण अहंकार के कारण चंचलता के कारण भटक जाता है उसकी माधुर्यता उसकी अनुभव नहीं कर पाता है। साधक को कदम आगे रखने चाहिए परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए जैसे बॉर्डर पर फौजी पीछे की चिंता छोड़कर देश को सामने रखता है देश की गरिमा देश की अस्मिता उसके लिए सर्वस्व है ऐसा सिपाही युद्ध करने में विजेता होता है तभी भी उसे समाज का देश का सरकार की तरफ उसका आदर सत्कार मान होता है अगर वो अपने आप को कुर्बान भी कर देता है तभी भी उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं और यहाँ भी उनके परिवार को लोग धन्यवाद देते कि होकर नहीं गया है अपना फर्ज छोड़कर नहीं गया है अपने कर्म में स्वधर्म में निधनम श्रेय अपने धर्म बजाते बजाते ड्यूटी करते करते मर भी जाता है तो आदमी की सदगति होती है जैसे फौजी वीर अपना प्राण तक दे देते देश की रक्षा में ऐसे साधक आत्म ज्ञान के लिए परमात्मा भक्ति के लिए अपने अहम की बलि दे देता है तो साधक भी सिद्ध पद को पा लेता है हे साधक तू अपने कदम आगे बढ़ाया जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों कभी प्रलोभन आएंगे कभी कुटुम्बिक रोकेंगे कभी समाज के लोग टोकेंगे कभी निंदक लोग कुप्रचार का आंधी तूफान खड़ा करके तुम्हारी श्रद्धा तोड़ेंगे तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे लेकिन तुम इन बमंडलों के सिर पर पैर रखते हुए परमेश्वर तक की यात्रा करने का दृढ़ संकल्प करो क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनु तत्र श्री विजयारूति ध्रुवा नीतिर मतिर कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों लिए तीर हाथों में वहरी खड़े हो बहादुर सबको हटाता चला जा युवा वीर है गुनगुनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक प्रतापी यशस्वी सदादी न तू है आर्यवंशी वंशी ऋषि कुल का बालक प्रतापी यशस्वी सदादी न तू संदेश सुख का सुनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हो लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हो युवा वीर है भारत का वीर है प्रभु का लड़का है अपनी हिम्मत मत हारना उपनिषदों में अगर बम धड़ाके की नहीं कोई वचन है तो वही है निर्भय अभयम सत्व संशुर ज्ञान योग व्यवस्थिति अभयम सत्व संशुर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अपने जीवन में निर्भय ता लाओ जरा जरा बात में डरो मत भगवान क्या कहेंगे इस बात का डर अच्छा है शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए इस बात का डर अच्छा है संत महात्मा रूठ न जाए नाराज न हो जाए इस बात का डर तो रक्षक है लेकिन शराबी क्या कहेंगे अगर शराब छोड़ दूंगा तो कर्जा करके भी दहेज नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे अपने पेट को नोच नीचो के बाहर से ठाटमाट नहीं रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे अगर भक्ति करूंगा तो लोग क्या कहेंगे इस प्रकार का जरा जरा बात का डर रखकर अगर तुम संसार में रहोगे तो तुम्हारी भक्ति कच्ची रहेगी तुम अपने को ईश्वर के साथ जोड़कर चलो अपने को सत्य स्वरूप के साथ तालमेल करते हुए चलो कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों, बहादुर सबको हटाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक प्रतापी यशस्वी सदा दी पालक तू संदेश सुख का सुनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा भले आज तूफान उठ करके आए भले आज तूफान उठ करके आए बला पर चली आ रही हो बलाएं युवा वीर है धन धनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा अगर तू अपना कदम आगे बढ़ाता जाएगा तो ईश्वर तेरे साथ है God helps those who helps themself. भगवान उससे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है यत्र योगेश्वर है जो ईश्वर के साथ तालमेल करके चलता है उसके स... पास श्री विजय विभूति आना ही आना है भले चार दिन आधी तूफान हो जाए भले बलाएँ आती रहे लेकिन देर सबेर उस जीव की विजय होती है इसमें तनिक भी संदेह नहीं श्रीमद् श्रीमद्भागवत गीता के अठारह अध्याय और श्रीमद् भागवत के बारह स्कंद है अठारह अध्याय में सात सौ श्लोक हैं और बारह स्कंद में अठारह श्लोक है चार दिन में तो न पूरी गीता कह सकते हैं न पूरा भागवत कह सकते हैं चालीस दिन में भी उसका पूरा वर्णन हम तुम नहीं कर सकते सुन सकते विवेकानंद ने विदेशों में महीनों भर के कार्यक्रम प्रवचन दिए अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू संस्कृति के महान सागर में हिंदू संस्कृति के महान शास्त्र रूपी सागर से मैं तुमको इतने महीनों में केवल कुछ बूंदे ही सुना पाया हूँ उसी से तुम्हारा हमारा तन मन और मति पवित्र हुई है तो इन चार पाँच दिवस के ज्ञान यज्ञ में मैं गीता की कुछ आंशिक बूंदे भागवत की आंशिक बूंदे रामायण या संतों के अनुभव की वाणी आंशिक बूंदों में आपको सुना पाया हूँ उससे भी आपका तन और मन और मति पावन हुई है और मन प्रसाद के कुछ लक्षण प्रकट हो रहे हैं अगर इतनी तनिक जरासी बूंद का भी कुछ हिस्सा ही हम लोगों ने पान किया है तो इतना लाभ हुआ है अगर पाश्चात्य चक्का चौंद से अपने को बचाकर भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जिये और उसके अनुसार सत्संग कथा कीर्तन करते रहें तो आज के तनाव युग में अशांत युग में और मनुष्य मनुष्य को धोखाधड़ी देकर सुखी होने की बेवकूफी के युग में भी हम अच्छी तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए मनुष्य जाति की सेवा करते हुए भी योगेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं जनक राजा की नाई जीवन मुक्त हो सकते हैं भारत संस्कृति का साहित्य अद्भुत है दुनिया की चार प्राचीन संस्कृति है मिस्र की संस्कृति प्राचीन है रोम की संस्कृति प्राचीन है चीन की संस्कृति प्राचीन है और भारत की संस्कृति प्राचीन है मानना पड़ेगा चीन की संस्कृति रोम की संस्कृति प्राचीन है मानना पड़ेगा लेकिन वे तीन संस्कृतियां अजायब घर में या तो गिरजा घर में देखने को मिलती है और भारतीय संस्कृति तो ऐसे मैदानों में भी देखी जा सकती है घर घर में गांव गांव में देखी जा सकती है इस भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषता है। इस पर कई बार राजनीतिक आक्रमण हुए कई बार इस संस्कृति के लोगों को लोग अपने कल्चर में अपने मजहब में घसीटने के लिए न जाने राजदंड राजबल दाम, दंड भेद करते कई कई बार कई वर्षों तक जूझते रहे। आखिर उनके राज हो हो तो हो हो गए, गए। वे नष्ट लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी निखर रही है और देश, पर देश में सुख शांति का अमृत बांटने में अभी भी उसकी उतनी ही सच्चाई दिख रही है। इस भारतीय संस्कृति के छह स्तंभ है जैसे कोई मकान होता है तो उसको पिल्लर अथवा कोई हॉल हो तो उसको स्तंभ चाहिए ऐसे इस भारतीय संस्कृति के छह स्तंभ है जो और कल्चर में या संस्कृति में मुझे और आपको दिखाई नहीं पड़ते पहला स्तंभ है इसमें दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र भारतीय संस्कृति का गजब का है हम और लोगों को और धर्मों को और मजहबों को प्यार करते धन्यवाद देते हैं लेकिन मनुष्य मात्र का सर्वांगी विकास का जहा सवाल आता है तो यूरोप का प्रसिद्ध तत्वचिंतक चिंतक डॉक्टर एच एम मुलेम लिखता है कि मैं जाति से तो ईसाई हूं लेकिन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा का विकास आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण विकास करने की अगर किसी साहित्य में किसी धर्म में व्यवस्था है तो वह भारतीय संस्कृति में है अमेरिका का तत्व चिन्ह तक मिस्टर मार्क कहता है कि आध्यात्मिक जगत में भारत अब्जोपति है जर्मन का कहता कि हम लोगों का, का जो भी है है वो एक टिमटिमाता दिया है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान दोपहर का मध्यान्ह का चमचमाता सूर्य है ऐसी है भारतीय संस्कृति है इस भारतीय संस्कृति का दर्शन शास्त्र देखिए कोई कहेगा कि तुम ऐसे हो इतना इतना करो मरोगे बाद में कोई तुमको कहीं ले जाएगा लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है दर्शन शास्त्र कहता है अमृत से पुत्र अमृत पुत्र हो आत्मा सो परमात्मा जीव ब्रह्म में भेद संस्कृति की नारियों ने अपने बच्चों को पैपान करते हुए बच्चों को परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया ब्रह्म ज्ञान दे दिया ऐसी भारतीय संस्कृति है युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश अर्जुन को लगा और अर्जुन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है परीक्षा को सर्प सर्पद का श्राप मिला है और, और, का और जगह शिष्य को साधक को प्रश्न करने का अधिकार नहीं भारतीय संस्कृति में प्रश्न करने का अधिकार है शंका समाधान का अधिकार है भारतीय संस्कृति के भक्त का इतना आदर है कि भगवान तो रथी बनते हैं भगवान तो सारथी बनते हैं और भक्त रथी बन जाता है अर्जुन ऊपर बैठता है और अर्जुन का स्वामी घोड़ा गाड़ी चलाता है और विजय दिलाने के लिए सब कुछ करता है ये भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति के भगवान गजब के हैं शबरी भीलन के घर जाते हैं उसके प्रेम भरे जुठे जुठे बेर खाते हैं केवल खाने पड़ते हैं इसलिए नहीं खाते राजनीतिक दिखावा नहीं है प्रेम है और लक्ष्मण को भी कहते हैं कि ले लखन खा ले जाए और जो गति मां यशोदा को देनी है वह गति जहर पिलाने वाली पूतना को देने का सामर्थ्य और अवदार्य है तो श्री कृष्ण में और श्री राम जी पूरी रामचंद्र जी सद दिए बिना नहीं रहते मंथरा के पास रामचंद्र जी आए राज्य अभिषेक होने के बाद रामचंद्र जी चलकर राजा रामचंद्र जी चलकर मंथरा के कुटिया में गए मंत्रा कि अभी मृत्यु दंड सुनाएंगे क्योंकि मैंने इनके खानदान को अभा कर दिया राजा मेरे ही दियारथा से बिचारे दुखी होकर मर गए कौशल्याजी विधवा हो गई और राम दर दर की बिचारे ठोकर खाए लखन भैया और भरत भी परेशान रहे पूरे खानदान में जहर घोलने वाली मैं पापिन ये राम जी आ रहे बस अब मृत्यु दंड सुनाएंगे लेकिन भारतीय संस्कृति के श्री रामचंद्र जी मंथरा के कुटिया पे के तरफ जाते मंथरा घबराई तुम इधर अकेली क्यों पड़ी रोती हो तुम राजमहल में रहकर सुख के दिवन गुजारो राम मेरे से गलती हो गई क्षमा करना मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं थर थर कांपती है राम कहता है कि मंत्रा किस बात का संकोच करती किस बात को डर रही है हम तो तुम्हारे गोद में खेले हैं जैसी मेरी माँ कौशल्या मंत्रा तू भी ऐसी मेरी है हद कर दी भारत के भगवान ने बाबा कितना प्यार करता है जीव राजा रामचंद्र जी ने कई सुझाव भेजे लक्ष्मण को लेकिन उसने एक न मानी आखिर राम जी को युद्ध करना पड़ा और लोग तो दुष्टों से हार गए किसी को खिले लगे तो किसी को सुकरात को जहर पिलाया गया बिचारे गए लेकिन रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान दुष्टों के आगे हारे नहीं दुष्टों के द्वारा क्रोश पर नहीं चढ़े मारे नहीं गए अपितु दुष्टों को स्वधाम भेजकर और प्रजा को सुख शांति का प्रसाद बांटते रहे ये भारतीय संस्कृति के भगवानों की गरिमा गजब की है मुझे सुनाया गया महापुरुषों के द्वारा शास्त्र रहस्य मैंने सुना है उन सतपुरुषों की वाणी कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को नाभि में तीर मारा तभी उस वो गिरा और पराजित हुआ अब स्वास्थ्य गिन रहा है मृत्यु की क्षण देख रहा है विजय का डंका लग गया रामचंद्र जी अपने तंबू में आ गए शिविर में लखन भाई आ जाते हैं क्या अब उत्सव मनाए राम जी कितनी खुशियां मनाते होंगे देखा तो राम सिर पर हाथ रखकर आखों में से आंसू बहा रहे राम प्रभु सरकार आप किस दुख में दुखी हो रहे रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण आज धरती से एक योद्धा लंकेश गया इसका दुख है लंकेश योद्धा बोले हाँ पंडित लंकेश योद्धा रावण धरती से जा रहा है प्रभु वो तो पापी आपका शत्रु निर्दोष मां सीता का हरण करने वाला और आपको कदम कदम पर वनवासी कहने वाला श्री शब्द भी नहीं सह सकता था श्री राम कोई कहता तो बोले श्रीमत कहो राम ही कहो और उसके लिए आप आंखें गीली कर रहे रावण रावण के लिए आप इतने बोले लक्ष्मण पर हरण का घृणित दुष्कृत्य अयोग्य काम उसने किया लेकिन उसके सिवा उसमें गुण भी तो थे वो तो शिवजी का भक्त भी तो था योद्धा भी तो था शत्रु के भी गुणगान करने में जिसको संकोच नहीं होता वो श्री रामचंद्र जी हैं रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण भैया टपा टप टपा टप तप युद्ध के मैदान में गए कि ये असुर क्या कहता है ये राक्षस राम तो इसके लिए आंसू बहार है और इस राक्षस की क्या दशा है गए लखन भैया रावण को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तुम इस धरती से जा रहे हो इस बात का विचार करके रामचंद्र जी आंसू बहार है जिसके हाथ कटे हैं शरीर घावों से भर गया है वह रावण घसीटते घसीटते दोनों हाथों को अपने छाती पर लाता है हाथ जोड़ता है सिर तो झुकाने की क्षमता नहीं रही पलके झुकाकर कहता है लक्ष्मण तभी तो वो श्री राम है मेरा उनके चरणों में प्रणाम है हो गई, कैसा है ये भारत का भगवान कि शत्रु जो दैत्य है जो राम जी को कदम कदम पे कुछ का कुछ बोलता है और राम जी के द्वारा मर रहा है तभी भी प्रणाम किए बिना उसका दिल नहीं मानता है ये कैसा है दर्शन शास्त्र भारत का ये कैसे प्यारे भारत के भगवान है जिसने एक बार भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति का थोड़ा अध्ययन किया उसका हृदय भर गया भारतीय संस्कृति के आदर के लिए उसका सिर झुक गया हिमालय में हिमाचल प्रदेश में स्वयं नाम के पादरी साहब पहुंचे थे बड़े उत्साही जवान थे सज्जन विचार के थे लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे गड़बड़ के विचार भरकर परदेश भेजा गया था तो उन्होंने उत्साह उत्साह से हिमाचल प्रदेश के कोटागढ़ गाँव इलाके में कई गरीब पहाड़ियों को मीठी मीठी बातें करके या कोई चीजें देखकर उनमें से विश्वास संपादन कर दिया और धीरे धीरे उनमें से रामायण गीता राम और कृष्ण से नफरत पैदा कर दी और उनको ईसाई बना दिया उस जवान पादरी का उत्साह बढ़ गया कि भारतवासी भोले भाले हैं हम अपना काम करते जाएंगे। उन दिनों में मद्रास से स्वामी सत्यानंद सरस्वती गर्मियों के दिन में थोड़ा एकांतवास के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचे स्वयं पादरी ने सोचा कि ये बाबा साधु बाबा भी अगर मेरी बातों में आ जाता है तो इनके फॉलोवर्स भी हमारे चक्कर में आ जाएंगे ब्रेन वॉश कर लेंगे हम उनका सत्यानंद सरस्वती के पीछे लगा वो सत्यानंद ने उनकी सारी बातें सुनी लेकिन सत्यानंद भारतीय संस्कृति को कुछ समझे हुए थे कुछ लाभ हुआ उठायानंद ने कहा मैंने तेरी बातें सुनी अब तू मेरी बात सुन जब आदमी हरिओम केवल बोलता है तो सात बार हरिओम के उच्चारण से मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं तुम अपना ब्लड टेस्ट करने को दे आओ और बाद में मैं बताता हूं, ऐसे तुम ध्वनि करो देखो तुम्हारे ब्लड में कण कितने सारे बढ़ जाते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है सात बार के के ठीक तालमेल से उच्चारण करने के बाद हताशा निराशा गायब हो जाती है यहां तक कि रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं ऐसा भारतीय संस्कृति का मंत्र विज्ञान तुम जब राम बोलते हो तो जैसे सूरज की रोशनी से और चंदा की चांदनी से अन्न और फल पुष्ट होते हैं और वो हमारे फिजिकल बॉडी को पुष्ट करते हैं ऐसे राम शब्द बोलने से राम के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व हमारे सूक्ष्म शरीर में विकसित होता है हम विकारों से जूझकर उनको परास्त करके परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं और छोटी छोटी दुख और सुख से भी बच सकते हैं केवल राम नाम के रटन से और तुम प्रयोग करके देखो एक एक मंत्र की व्याख्या और एक एक मंत्र का कहा वाइब्रेशन और कैसे कैसे उसकी असर होती समझाया। मैं टॉक्स उस पादरी को शाबाश दूंगा कि वो हठी नहीं था जिद्दी नहीं था सत्य स्वीकार करने के लिए उसने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया था फिर गीताकार की बात कही गीताकार का जीवन कहा कि तुम बोलते हो हमारे भगवान बड़े हम संत लोग किसी की निंदा तो नहीं करते लेकिन जब तुम थोपते हो कि हमारे भगवान बड़े और ये है तो बेटा सुनो जेल में जन्म हुआ है जिनके अवतरण मात्र से मां बाप की जंजीरें हट गई ऐसा भगवान किस जगह पर हुआ है जरा बताओ तो वसुदेव टोकरी में लेकर जा रहे हैं यमुना पार कर रहे हैं यमुना जी जिनका चरण छूने की इच्छा रखती है और उस शिशु अवतार ने कन्हैया अवतार ने अपना चरण करा का स्पर्श कराते यमुना का पूर्व शांत हो गया जन्मजात ऐसी सिद्धि और ऐसी भागवती शक्तियां तुम्हारे पास कहाँ है कौन से भगवान में है हम उनका भी आदर करते हैं और वो श्री कृष्ण गोकुल में लिवा लिए गए देखते हैं कि यशोदा माँ ने योग माया को जन्म दिया योग माया सोई हुई यशोदा मा सोई हुई वसुदेव ने धीरे से श्री कृष्ण को यशोदा मा के करीब सुला दिया योग माया को उठाकर चल दिए वसुदेव जब जेल में गए तो कृष्ण के आने से हथकड़िया खुल गई है लेकिन माया को ले गए तो हथकड़िया लग गई है ये जन्मजात आते ही ऐसा अनुभव कराने वाले भगवान की लीला को और भगवान को प्रणाम ऐसा गजब का वो भारतीय संस्कृति का भगवान है कि यशोदा सो रही है सोए हुए जीव को जगाने के लिए ईश्वर को रोना पड़े तो रोने में संकोच नहीं करता है वह चालू कर देता और यशोदा को जगाता है ये यशोदा रूपी मती को जगाने के लिए हमारा मतिदाता कन्हैया आरंभ से कैसी व्यवस्था करता श्री कृष्ण छह दिन के हुए आठम को तो अवतरित हुए और चौदस को पुतना आई राक्षस बड़ी सुंदरी बड़ घराने की महिला बनकर स्तन पान कर रही श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया इनकार भी नहीं किया आंख में चोनी की कि जो मुक्ति मुझे यशोदा को देनी है दूसरा मैं क्या दूंगा इसको मैं तो आया था मक्खन में श्री खाने लेकिन आरम्भ जहर चलो जहर लाने वाले और भेजने वाले सबका कैसे कैसे मंगल हो विद्वान ने बहुत व्याख्या और टीका लिखी श्री कृष्ण ने दिन की उम्र में उस राक्षसी को चूस चूस कर स्वधाम भेज दिया बताओ ऐसा भगवान पूजने योग्य है कि नहीं प्यार करने योग्य है कि नहीं और उसका ज्ञान पाकर जीवन में और मुक्ति पाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी फटी देखता रहा सुनता रहा सुनता आष्ण बचपन से लेकर सत्रह साल की उम्र तक हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए और बड़े बड़े योद्धाओं को बड़े बड़े राक्षसों को खेल खेल में सौदाम भेज दिए बताओ यह भागवी कलाएं भगवान का प्रत्यक्ष सामर्थ्य है कि नहीं गधे का रूप लेकर आया उछाल घुमा घुमा के, के देख कर दिया कोई बकासुर बनकर आया बड़ी गुफा बनकर आया उसमें श्री कृष्ण घुसे ग्वाल घुसे और श्री कृष्ण ने भीतरी भीतर से है सीका अग्नि पैदा की तो उसको, उसको ठिकाने लगा दिया मामा कंस को आलिंगन करते ही स्वधाम पहुंचा दिया मल्ल चाणुक और मुष्टिक और हाथी के इस कपट युद्ध को भी श्री कृष्ण ने तो खेलते खेलते दूर किया लेकिन इतना ही नहीं श्री कृष्ण इतना बमंडलों के बीच जीते थे राज्य विरोधी पूरा पूरा राज्य और शिशुपाल आदि सब विरोध था फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए सब किया और मुस्कुराते हुए गए श्री कृष्ण जब आमंत्रित हुए लेने को को आया में के साथ सड़क से गुजर रहे तो एक जा रही है को कुंबड़ा था पीछे टेढ़ी मेढ़ी थी उसका धंधा भी कोई बढ़िया नहीं था वो अंग जाकर कंस को देती थी मल्लों को मालिश करती थी चाकरी करती थी जाति की छोटी व्यवसाय की छोटी अकल की छोटी श्री कृष्ण मित्रों के साथ जा रहे और पास से कुब्जा भी चल रही है श्री कृष्ण कहते सुंदरी कुब्जा देखती है कि यहाँ तो कोई और स्त्री नहीं है और मैं तो हूँ कुब्जा किसी को कहते होंगे सुंदरी खबुर खबूर अपनी धूल उड़ाती जा रही श्री कृष्ण फिर से कहते हैं ओ सुंदरी तो सब छोरे छोरे है ग्वालोप है और यहाँ तो कोई नारी है नहीं और मैं तो सुंदरी हूं भी नहीं सुनान सुना अनसुना करके फिर खबर खबर करके अपना सिंदूर गुलाह उड़ाती गई पैरों का लेकिन कृष्ण देखो अहेतु की कृपा करते शास्त्रों में ये वर्णन है कि अगले जन्म की इसकी कोई तपस्या है पूर्व जन्म की कोई भक्ति नहीं नहीं कृष्ण का सहज स्वभाव जैसे सूर्य का सहज स्वभाव प्रकाश देना है चंद्रमा का सहज स्वभाव शीतलता देना है संत का सहज स्वभाव समाज की उन्नति करना है ऐसे कृष्ण का सहज स्वभाव जीवों पर कृपा करना है ऐसे कृपालु श्री कृष्ण फिर से कहते हैं उस कुब्जा को ओ सुंदरी कुब्जा देखती है इधर कोई है तो नहीं कृष्ण ने कहा सुंदरी अब तो कुजा समझ गए कि मेरे को ही कहते हैं आज तक मेरे को सुंदरी किसी ने नहीं, नहीं कहा लेकिन जो पूर्ण सुंदर है उसको सब सुंदर ही तो दिखेगा कृष्ण पूर्ण सुंदर है इसलिए कुब्जा भी तो सुंदर दिखेगी कुब्जा से रहा नहीं गया कुब्जा बोलती बोलो सुंदर बोले ये अंगराग हमको देगी क्या जीव को कुछ देना है तो उसका थोड़ा अहंकार अथवा कुछ ना कुछ ले लें तो उसे संतोष होगा अंगराग कृष्ण मांगते जो विश्व को दे रहा है उसको किसी का कल्याण करने के लिए मांगने में संकोच नहीं होता है कितना ब्रॉड माइंड ब्रॉड हृदय और ब्रॉड व्यवहार है